विवेकानंद साहित्य स्फुट विचार निरपेक्ष सत्ता के विषय में बौद्ध धर्म कुछ भी सिद्ध नहीं करता धारा में जल परिवर्तित होता रहता है हमें धारा के एक कहने का कोई अधिकार नहीं बौद्ध एक तो अस्वीकार करते हैं और कहते हैं वह अनेक है हम लोग कहते हैं वह एक है और अनेक को अस्वीकार करते हैं जिसे वे कर्म कहते हैं उसे हम आत्मा कहते हैं बौद्ध मतानुसार मनुष्य लहरों की एक श्रृंखला है हर लहर नष्ट होती है किंतु किसी प्रकार पहली लहर दूसरी का निमित्त बनती है दूसरी लहर पहली ही से अभिन्न है यह मानना भ्रम है भ्रम से मुक्ति के लिए सत्कर्म आवश्यक है बौद्ध संसार से परे कोई वस्तु नहीं मानते हम कहते हैं सापेक्ष से परे निरपेक्ष है बौद्ध धर्म स्वीकार करता है कि दुख है और इतना ही पर्याप्त है कि हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं हम सुख पाएंगे या नहीं हम नहीं जानते बुद्ध ने आत्मा का वही उपदेश नहीं दिया जो दूसरों ने दिया हिंदुओं के अनुसार आत्मा एक सत्ता या वस्तु है और ईश्वर निरपेक्ष है दोनों सापेक्ष का नाश करने में एक मत है। बौद्ध यह नहीं बताते कि सापेक्ष के उस नाश का परिणाम क्या होता है वर्तमान हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म एक ही शाखा की वृद्धि है बौद्ध धर्म भ्रष्ट हो गया और शंकर ने उसे काट फेंका कहा जाता है कि बुद्ध ने वेदों को इसलिए अस्वीकार कर दिया कि उसमें इतनी हिंसा हत्या तथा अन्य बातें हैं बौद्ध धर्म ग्रंथों का हर पृष्ठ वेदों से कर्मकांड संबंधी युद्ध है किंतु उन्हें ऐसा करने का अधिकार न था बुद्ध ईश्वर के विषय में पूर्णतया अज्ञेयवादी हैं किंतु हमारे धर्म में ईश्वर का हर जगह उपदेश किया जाता है वे सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के ईश्वर का उपदेश देते हैं गीता में सर्वत्र ईश्वर का उपदेश है उसके ईश्वर के बिना वेद कुछ नहीं है मुक्ति का केवल मात्र वही मार्ग है सन्यासियों को इसका कई बार जब करना पड़ता है मैं मुक्ति की इच्छा करके उस ईश्वर में शरण लेता हूँ जिसने संसार की शक्ति की ओर, संसार की सृष्टि की और हैं। हम अब कह सकते हैं कि बुद्ध को धर्म का समन्वय समझना चाहिए था उन्होंने संप्रदायवाद का सूत्र पात किया आधुनिक हिंदू धर्म आधुनिक जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक ही साथ निकले कुछ समय तक ऐसा लगा कि प्रत्येक दूसरे को विलक्षणताओं और पाखंडवाद में हराना चाहते हैं